ब्रह्मस्थ अमृतत्वी इसमें ब्रह्म कहा गया निवृत कर्म भिक्षुक से एकत्व ज्ञान होता है तो भेद ज्ञान निवृत्त होता है भेद ज्ञान है कर्म का निमित्त कर्म निमित्त नहीं रहने से कर्म से निवृत्त होता है निवृता कर्माणी यश्य सन्निवृत्त भिक्षुक ही ब्रह्म परोक्तम अन्द्या अंगीकर पूर्व पिश ने कहा था ज्ञान रहित तो जितने सब पुण्य लोग प्राप्त करेंगे इसका अनुवाद करके अंगीकर स्वीकृति युनरुक्तम सर्वेशा ज्ञान वर्चिता पुण्य लोग सत्य में तथ ज्ञान रहित तो है आश्रम धर्म अनुष्ठान करते हैं तो पुण्य लोग प्राप्त करेंगे सब आश्रम के लिए वो ठीक है सत्य उत्तम अर्थांतरम अनुवादी अन्य अर्थ पूर्व ने कहा था उसका हमें अनुवाद करते हैं भाष्य में उत्तम तप शब्दे न अपयुक्त होती उक्त होतीद पूर्व पे ने कहा तप शब्द से सन्यासी का भी ग्रहण हो जाएगा तो और अलग सन्यासी हो ऐसे सन्यासी कोई अलग रहा नहीं सर्वे में सन्यासी आ यह जो कहा था वो ठीक नहीं परिवराजकन से, से आश्रम मात्र निष्ठ से तपशनम तप, तप आहो ज्ञानवत आदि अंगीकृत द्वितीय दी प्रथम पक्षत है ज्ञान रहित तो केवल आश्रम धर्म अनुष्ठान करता है संन्यास आश्रम में प्रविष्ट होकर के संयास धर्म पालन करता है आश्रम मात्र निष्ठ है वो तपशब्द से कहा गया यह तो ठीक है परिभ्राजक से ज्ञानहीन से जिसको ज्ञान नहीं केवल आश्रम धर्म पालन करता है उसका तपस न ग्रहण हो जाएगा उपादान ग्रहणम और ज्ञान बतोपी द्वितीय विकल्प ज्ञानी का ग्रहण होगा ठीक नहीं द्वितीय दुषित ज्ञानी क्या नहीं ठीक नहीं। ज्ञान है ज्ञान बतोपी तपस्वी तपस न उपादान उचितम शंका करते ज्ञानी भी तो तपस्वी है तप करता है तप शब्द में ग्रहण हो जाएगा उचित तो ऐसा शंका करके प्रत्याह निराकरण करते है अकस्मात परिव्राजक से व्रह्मस्थता संभव परिव्राजक ही ब्रह्मस्थ है इसलिए ब्रह्म अमृत ब्रह्म शब्द से ज्ञानी का ग्रहण होगा तप शब्द से केवल वानप्रस्थ और ज्ञान रहित तो आश्रम धर्म पालन करने वाले संन्यासी का ग्रहण होगा ज्ञानी का नहीं नश गृहित शे तत्पेत त्ञानवत्विरागव उपदिष्ट पुण्यलोका आश्रमों का ग्रहण हुआ, ज्ञानी का ग्रहण नहीं हुआ, वो ज्ञानी रहा अवशिष्ट हुआ, जिसके लिए ब्रह्मस्थ अमृत कहा गया स अवशेषित अब पहले कहा है ज्ञानी सन्यासी रा जिसके लिए ब्रह्म कहा गया है इतश्च परिवराजको न तपशब्द नाम परमहसिवराजकी ज्ञानी परिवराजक संयासी तपशब्दे नाममृष्ट नहीं उसका परामर्श नहीं किया गया इस कारण से भी एक विज्ञान व तो अग्निहोत्रादी व तपोनिवृत्त एकत्व तो विज्ञान अवत एकत्व तो विज्ञान यस्य अस्थित स एकत्व तो विज्ञान वहमअ्रह्म अद्वितीय ब्रह्म ज्ञान जिसको हो गया जिस प्रकार अग्निहोत्रादि से भी निवृत्ति हो जाता है अग्निहोत्रादि नहीं करता है तपो निवृत्तिश्च तप, तप भी कुछ नहीं करता ज्ञान हो गया एकत्व तो। तप स्वाभाविक शरीर में जैसे चलता है वो तप भी कुछ नहीं तदेव स्फूरित इसका स्पष्टीकरण भेद बुद्धि मत ही तप तो कर्म में कर्तव्य तप में भी कर्तव्यता भेद बुद्धि नहीं तो तप आदि कर्तव्यता नहीं स्वभाव शरीर आदि से जो होता है वो तो होता है वो अलग है कर्तव्यता बुद्धि नहीं रहती इसलिए तप से उसका ग्रहण नहीं होगा यद कर्म क्षेत्र गृहस्थ आदि गृहस्थाप्रस्थता सामर्थ्य प्रत्याय पूर्व पचह तो कोई हो सकता है ब्रह्म में निमित्त कर्म, कर्म करते समय कर्म के छिद्र अब जब कर्म नहीं है मध्यस्थ में ब्रह्मस्थता संभव ही गृहस्थद्रिया तत्ह एक कर्म छिद्रे ब्रह्म संस्थता सामर्थ्यम अतिषेधश्च प्रत विराम स्वल्प विराम चाहिए इस तरह कर्म छिद्रेता ब्रह्मता सामर्थ्य प्रतिषेधच प्रत्युत पूर्व पिछले ने कहा कर्म छिद्र में कर्म का छिद्र में मध्य में जब कर्म नहीं करते हैं तो अवकाश मिलेगा तो ब्रह्म संस्थता का सामर्थ्य है और उनका कहीं प्रतिषेध भी नहीं किया गया गृह तो ब्रह्म नहीं होगा इतना तो नहीं ऐसा जो युक्ति पूर्व पिछले उसका प्रत्याख्यान हो गया टीका में अनिवृत्त भेद प्रत्यय से ब्रह्म संस्था संभव है नहीं थी आवत भेद प्रत्यय भेद ज्ञान जब निवृत्त नहीं हुआ तो ब्रह्म संस्था नहीं हो सकता है जब कर्म कर रहा है भेद प्रत्यय निमित्त है कर्म का निमित्त भेद प्रत्यय जब तक नष्ट नहीं हुआ तो ब्रह्म संस्तत्व नहीं हो सकता है इसलिए ब्रह्म सामर्थ्य प्रत्युगतम इतने संबंध यु तो चतुर्णम ब्रह्मस्थता अप्रतिषेध चारो वर्ण में चारो आश्रम में संभव है क्योंकि प्रतिषेधन नहीं क्यों किया गया त्रतिषेध प्रत्युगत अप्रतिषेध भी जो कहा गया वो भी ठीक नहीं एक तो उपदेशन प्रत्यय निराशावृत भेद प्रत्यय अर्थात ब्रह्म संस्थता प्रतिषेद एक भेद प्रत्यय निराशा एक तो उपदेश तत्व मदि वाक्य के द्वारा एकदेश के द्वारा भेद प्रत्यय निराश होता है भेद ज्ञान निवृत्त होता है जिसका भेद ज्ञान निवृत्त नहीं हुआ अनिवृत भेद प्रत्यय अनिवृत्त भेद प्रत्यय भेद प्रत्यय निवृत्त नहीं हुआ कर्म करता है तो अर्थात ब्रह्म संस्थता प्रतिष्ठा अर्थ से प्रतिषिध हो जाती है पारिव्राज्य मात्र अमृतत्व ज्ञान वैर्थ मुक्तम परिहरते पूर्व पीछे ने कहा तो ब्रह्म शब्द तो सेवल पारिव्राज्य मात्र से मोक्ष मु हो जाएगा ऐसा यदि हो जाए तो ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा इसका परिहार करते तथा ज्ञानवान वाहन एवं निवृत कर्म परिव्राडी ज्ञान ज्ञानी ही निवृत्त कर्मा है वही परिव्राट है ज्ञान जो परिवराट को ब्रह्म से शब्द से कहा तो से वो ज्ञानी ही है इसलिए ज्ञान व्यर्थम प्रत्युत्तम ज्ञान से व्यवर्थम ज्ञान व्यर्थ है वो निराकरण अर्थात मुख्य सन्यासी ज्ञान ही है जो चौद्यातरम अनुद्योग परिहार स्मार आक्षेप पूर्व विषय था उसका अनुवाद करके परिहार का परिह सिद्धांत ने परिहार किया था उसको स्मरण दिलाते हैं यत पुनरुक्तम यव बराहि शब्दवत परिव्राज के न रूढ़ ब्रह्म संस्थ शब्दी तत्परिहृतम यव बराहदि शब्द जैसे रूढ़ है इस प्रकार परिव्राज के शब्द को ब्रह्म, ब्रह्मस्थ शब्द परिव्राज के सं्यासी में, में रूढ़ ऐसा नहीं है इसे पूर्व कृष्ण कहा था तत्परिहृतम उसका परिहार क्या था परिहार कैसे तत्र थता संभवा नीति संतान हो सकता है कहकर शब्द पंचमी सूचय ब्रह्मता संभवात तत्र रूढ़ो एम शब्द वहाँ इतने अनुसार जोड़ करके अर्थ करना तस्व ब्रह्म संस्थता संभवात तत्र रूढ़ो एम शब्द लिखना नहीं टीका में जो कहा है उसके अनुसार जोड़कर अर्थ करने का तत्व रूढ़ो एम शब्द इतनी शेषम शेष जहाँ कहते उसके साथ उसको जोड़कर अर्थ करने का तत्र मतलब सन्यासी में अयम ब्रह्म शब्द रूढ़ है इसी के द्वारा संभवात, संभवात है, नहीं चौद्या यदि रूढ़ शब्द है निमित्त की आवश्यकता नहीं तो फिर ज्ञान की आवश्यकता नहीं रूढ़ सं हो गया तो ब्रह्म स्वस्थ तो हो जाएगा यह जो कहा था तो ज्ञान वानवी ग्रहण हो जाएगा यदि तन्न आदि पद भाष्य में गृहस्थ पक्ष परिवराज का आदि शब्द दर्शनात पक्ष दर्शनार्थ गाजक आदि शब्द दर्शनात ये शब्द है ए, निमित्त को लेते हैं और रूढ़ भी है गृहस्थ शब्द रूढ़ है गृह के लिए और उसका यौगिक अर्थ भी गृह तिष्ट गृह था तक्ष है तक्ष तनुकरण का बासूला आदि से काट करके पतला करता है तो वो शब्द यौगिका भी है और रूढ़ भी बढ़े के लिए परिवराज का शब्द इस प्रकार है सन्यास के लिए रूढ़ है सर्व परित्यज व्रजतिद परिव्राजक शब्द है परिव्राजक का शब्द यौगिका भी है और उ... के लिए भी भी आदि शब्द आदि शब्द पंकज शब्द आत पंकज तो पंकजा से तो कमल जैसे उत्पन्न होता है ऐसे कुमुदेव उत्पन्न होता है तो भी पंकज शब्द कमल में रूढ़ है पूर्व ने कहा था रूढ़ निमित्त को नहीं लेता है यहाँ निमित्त लेता है गृहस्थ शब्द रूढ़ होने पर भी निमित्त को लेकर आ गया तक्ष शब्द परिवराजक शब्द भीष्य में गृहस्थी प्रव्रज्या तक्षणादादना गृहस्थ परिवज काश्रमी विशेष विशिष्ट जाति मत चक्षा दृश्य शब्द गृहस्थिति गृहस्थ करते गृहतिष्ठी गृहस्थ गृहस्थिति निमित्त का गृहस्थ शब्द प्रयोग किया जाता है प्रभ्रज्ञा प्रभ्रज्ञा निमित्त परिभ्राज का शब्द प्रयोग किया जाता है अपक्षणादि निमित्त तक्षण करने से तक्षक होता है ये निमित्त उपाधान निमित्तन उपाधानम निमित्त उपाधान ये समय ये निमित्त ग्रहण होते हैं निमित्त को ले करके शब्द प्रयोग किया जाता है निमित्त ग्रहण करने पर भी ये रूढ़ है गृहस्थ में ही गृहस्थ शब्द प्रसिद्ध है सन्यासी के लिए गृहस्थ कहा जाता है और परिभाजक कहा जाता है न की घर में रह जाए ना मात्र से गृहस्थ सन्यासी भी घर में रहता है तो गृहस्थ शब्द नहीं किसी मकान कुटिया में रहेगा गृह में रहेगा तो उसको गृहस्थ नहीं करते केवल योगी का नहीं है रूढ़ का शब्द इस प्रकार है विशिष्ट तो जाति मत बढ़ी एक जाति है जाति वाला में तक्ष शब्द प्रयोग होता है यद्यपि तक्षण कर्म से तक्ष शब्द बनेगा फिर विशिष्ट तो जाति के लिए तक्ष शब्द रूढ़ होता है बढ़ी जाति के लिए रूढ़ शब्द रूढ़ नहानी निमित्त तथा बर्तन दे नहीं की जो गृह में स्थित हो गया तो गृह कहा जाएगा और तक्षण काष्ट को फाड़ जाए तो तक्षक हो जाएगा ऐसा नहीं होता है प्रसिद्ध ऐसे प्रसिद्ध नहीं है कोई काक्षक नहीं कहते तो घर में रह गया तो गृहस्थ शब्द नहीं कहा जाता है मानव पुस्तक हो अथा सन्यासी को ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी भी गुरुकुल वास करेगा किसी गृह में रहा तो गृह शब्द का अर्थ है वो नहीं गृहस्थ शब्द से गृहस्थ पत्नी आदि के साथ घर में रहना इस प्रकार है तो मानव प्रस्थवी कभी पत्नी के साथ रह सकता है तो भी वो गृहस्थ नहीं होता है तो कितने धर्म ले करके लेकर धर्म पालन करता है तो गृहस्थ शब्द रूढ़ है चाली गृहस्थिति मात्र नहीं तथा यहाँ भी ब्रह्म शब्दों निवृत्त सर्वकर्म तत्साधन परिभ्राड एक विषय अत्याश्रमीण के परमहंसाख्ये वृत्त भविमर्म्रकृतवाक्यमी ब्रह्मस्थ अमृत में यहाँ भी जो शब्द आया शर्मा कर्माधना द्वंद्वसम करके निवृत्ताक साधना जिसके संपूर्ण कर्म और साधन निवृत्त तो समाप्त हो गई, परिव्राट के विषय सन्यासी के लिए अप्याश्रमी, चतुर्थाश्रम तीन आश्रम को अतिक्रम के वृत्त में वृत्त है है, यह भय होना चाहिए टीका में प्रकृत परमहंस परिव्राज ब्रमस्थ पदम इत हेतुम सन्यासी सन्यासी में सन्यासी में ज्ञानी है इसमें हेतु देते दे हैं मुख्य मुख्य अमृतत्व अमृतत्व मुख्यामृतमृतफल तो, मुख्या तो, तो ज्ञानी सन्यासी ही अमृतत्व संयासी अमृत इतमहसमेंहसन्यास श्रुतियों संमते ए एव ज्ञानि, ज्ञानि सन्या, सन्या एक वेदोक्त पारिव्राज्यम यही मुख्य सन्यासी है सन्यासी ज्ञानी यही ज्ञान सन्यासी ही एक ही वेदोक्त पारिव्राज्य अतच से एक विषय वेदोक्त इदम एव ही एव एवकार से कथन करते क्या न कि व्यावृत्ति होती है न यज्ञ पवित्र त्रिदंड कमंडल आदि परिग्रह कोई यज्ञ पवित्र रखते तीन दंड ग्रहण करते कमंडल कमंडला करके सन्यासी कहते त्रिदंडी सन्यासी वैष्णव में त्रिदंडी सन्यासी यज्ञ पवित्र रखेंगे कुछ संध्या बंदन भी करेंगे सन्यासी कहते हैं वो मुख्य वैदिक सन्यास नहीं वो सन्यास नहीं है शास्त्र में स्पष्ट कहा है मुंडो अपरिग्रह असंघिच मुंड मुंड करता है अपरिग्रह परिग्रहित तो असंग कह करके सब यज्ञ प्रियता त्याग करने के लिए कहा है श्रुति शब्द संन्यास प्रकरण तथाविध श्रुतिभाव प्रदर्शनार्थ सन्यास प्रकरण तथाविध श्रुतिय भाव ये तथाविध यज्ञ त्रिदंड का मंडला आदि ग्रहण करके सन्यास लेने के लिए कोई श्रुति नहीं है शब्द शब्द से परमहंस परमहंस अन्य परमं परमं इत्यादि च अश्रम इधेष कर्म त्यक्त्वा क्षेत्रभ्य परमहंसपरिव्रजकेभ्यव्याश्रमिकाकिया पूर्वाश्रमतः ब्रह्मचारी गृहस्न प्रस्थ तीन करके सर्व कर्म त्यक्ता सम्पूर्ण कर्म त्याग करके स्थिति वह अत्याश्रम हे अत्याश्रम पर पवित्र पूर्वाच सम्यक ऋषि संगजुष्टे श्वेता परमहंसपरिव्रजकेश्रम परम पवित्रेत्र परम पवित्र से परिशुद्धि कारण वही ज्ञान है परम पुरुषार्थ साधन परम पुरुषार्थ मुख्य का साधन समय ज्ञानम प्रभाव ज्ञान का साधन उपदेश किया इसी श्रुति में श्वेता सूत्र स्मृतिभ्यथोतम पारिव्रज सिष्य मतृतिमस्कार इत्यादि स्मृतिभ्य निस्तुतिर्नमस्कार निस्थाच चलाचल निचेत यतिदृचिको भृतिशे स्मृतिभ्यथोतम पारिव्राज्य सिद्ध्यति इत्यादि इत्यादि इत्यादि वाक्य आदिपदाय ये आदिना ृतिषि निर्नमस्कारीण क्षीन कर्माण तम दवा ब्राह्मण विदुस्कार नमस्कार स्तुतिरहित क्षीण स्वयं क्षण नहीं कि ब्राह्मण कहते कर्म नो बंधेतु तस्द तस्तो नही तस् कर्म कुर यत पारदर्शीन तस्त कर्म कुरानी तो तस्मा क्या है तस् कर्म न बद्यते जंतु विद्या सेमुचते पहले क्या है कर्म से बंधनों को प्राप्त करते ज्ञान से मुक्त होते है इसलिए यदि पारदर्शी ज्ञानी लोग कर्म नहीं करते हैं स्पष्ट कहा गया कर्मो बंध हेतुत्तम तब्दार्थ तो तस्मात कर्म बंध का हेतु तो होने से ज्ञानी ज्ञानीलोक पारदर्शी ये कर्म नहीं करते हैं लिंग धर्म कारण तो राहितम तस्मादिंग धर्म कारण नहीं जो चिन्ह है के वाला सन्यास कर दिया ये धर्म का कारण नहीं है ज्ञान होना चाहिए तस्माद अलिंगो अव्यक्त लिंग इत्यादि धर्म करना चिन्ह वो नहीं अलिंग है कोई चिन्ह की आवश्यकता नहीं धर्मज्ञ लिंग अलिंग का धर्म तो धर्म ध्वजित रहता धर्म ध्वज ध्वज जैसे पता तो अपने को दिखाने के हम ये धर्म धर्म वाले इस चिन्ह दिखाकर हम सन्यासी है ऐसा धर्म ध्वजित तो अपने को दिखाने के धर्म वो लिंग नहीं धर्मज्ञो यथावत धर्मानुष्ठाता धर्म को जानता मतलब यथावत शास्त्रीय धर्म अनुष्ठान करने वाला अधर्मज्ञ पाठ अधर्म को जानता है क्या करने के लिए धर्म विचार निष्ठारहित तसार तो। प्रत्ययवान्य धर्म विचार में निष्ठा नहीं क्योंकि धर्म असारे, असार है तो असारत्यवान अलिंग कहने से अलिंग इत्युक्त अनाश्रमिक आसम क्या यदि अलिंग है कोई लिंग नहीं आश्रम का चिन्ह नहीं तो फिर आश्रम के बिना अनाश्रमी होगा कुछ लोग ऐसे ही रहते हैं, को ना ब्रह्मचारी ना ना है ना सन्यासी, ना न कोई शास्त्रीय संयासी के लिए शास्त्रीय है पद्धति है कर्म करने के लिए अब वो कर्म त्याग नहीं करके कुछ ऐसे ही रहते हैं संन्यासी कहते हैं विभिन्न प्रकार रहते हैं अनाश्रमी आश्रम के बिना रहे तो अनाश्रमिक गया तो अलिंग कहे तो अनाश्रमित तो हो जाएगा ऐसा हमसे आशंका करते अव्यक्त लिंग वस्तु तो अनाश्रम नहीं आश्रम तो है लिंग अव्यक्त व्यक्त नहीं स्पष्ट नहीं उसका अर्थ दिया टीका न व्यक्तम का दंभे गृहित लिंगम आश्रमित अस्ति इति अभ्यक्तिंग केवल दम्भ से हम इसम का हूँ सम्मान के लिए मैं सन्यासी संभ से लिंग ग्रहण किया वो नहीं इति किन्तु किंतु श्रुति स्मृत्युक्त प्रकार तदस्य अस्ति अस्त दंभपुरुकनि केवल शास्त्र में जैसे कहा गया उस प्रकार लिंगोस्कार आदिपदम इत्यादि स्मृतिभ्य इत्यादि में आदिपद आया त्यज धर्म अधर्मच उत्यानृत त्यज उभे सत्यानृत्य त्यक्ता त्यक्त्वा येन त्यज सिज ये महाभारत का त्यज धर्म अधर्मचर्म अधर्म दोनों त्याग करो उभे सत्या अनुत सत्य अन्य मिथ्या दोनों उभय त्यक्त्वा त्यक् त्यज सिज जिसे त्याग तो अहंकार उसको भी छोड़ दो अत्रापि अत्रापि मतलब पूर्वपदय अस्लोकेज धर्म पूर्वस्थ पदसोकार पारिव्राज्य सिद्ध्यती शेषा ये पहले जूका पूर्वपदय पूर्व पद में जो कहा गया अर्थ उसे अर्थ का इसमें समझना त्यज धर्म इत्यादि श्रुतिभ्य तस्मा अलिंगो धर्म अभ्यक्तिंग इत्यादि श्रुतिभ्युति से ये यथोक्त पारिव्रज सिद्ध्यति ये उसी पूर्व श्लोक का अर्थ इसमें समझना ननु कर्म निवृत्तिपदेशया सांख्य मतमे वित साख्य में कर्म तय कहा गया आप कर्म से निवृत्ति उपदेश करते हो तो सांख्य मत तो की आश्रय क्या तेनाली शरीरादि व्यापार उपरम द्वारा ध्यान निष्ठा स्वीकृत सांख्य शास्त्र के अनुसार भी शरीर आदि व्यापार त्याग करके ध्यान निष्ठा स्वीकृत है ऐसे शहते हैं यद तो सांख्य ही कर्म त्याग अभ्युपगम्य क्रिया कारक का फल, फल भेद बुद्धि सत्य तो अभ्युपगम तीक नहीं है वो संसार को सत्य मानते है क्रिया कारक का फल भेद बुद्धि क्रिया यागा कारक का फल स्वर्ग आदि भेद बुद्धि इसमें सत्यत्व तो मानते हैं मान्य से कर्म त्याग मिथ्या ठीक नहीं तूटस्थात्म धी बलिन नैषकर्म्यम युक्तम जैसे कूटस्थात्म ज्ञान से नैषकर्म हम कहते हैं अद्वितीय ब्रह्म ज्ञान से भेद ज्ञान निवृत्त हो जाता है भेद ज्ञान है कर्म का निमित्त निमित्त नहीं उनसे कर्म नहीं करता है तो में हो जाता है इसी प्रकार संख्य मत में नहीं है। तेसा मत क्रिया कारका बुद्धि अभिवेक सत्य तो न क्रिया बुद्धि अज्ञान को भी सत्य मानते हैं अब अनिर्वचनीय कहते हैं वास्तव नहीं सब सत्य मानते है ज्ञान मात्र अपन अज्ञान यदि अनिर्वचनीय है तो ज्ञान से निवृत्त होगा सत्य ही अभिवेक है क्रियाकारक बुद्धि सत्य ही है तो केवल ज्ञान से उसकी निवृत्ति कैसे होगी सत्य की निवृति ज्ञान मात्र से नहीं होती है ज्ञान से ही केवल निवृत्ति कहने से सारा प्रपंच प्रपंच का मूल ज्ञान स्व मिथ्या है अनिर्वचनीय तब तो ज्ञान से निवृत्ति होती है न च सर्व व्यापार पर संभव मन बुद्धि आदि नील और सत्य सबको मानते है क्रियाकार फलभेद बुद्धि सत्य ही है ज्ञान से निवृत्त नहीं होगी और सर्व व्यापार उपरम संभव सत्यत्व बुद्धि पूर्वक सर्व व्यापार संभव नहीं है मनोबुद्धिशील तो स्वभाव मनोबुद्धि में व्यापार होगा उपरम हो नहीं सकता है न ही कचित क्षण तिष्ट कर्मकृत गीता में कहा गया अकर्मकृत क्षण भी कोई अज्ञानी नहीं रह सकता है अतः सांख्य वो मिथ्य बेटे अर्थ इसे सांख्य सिद्धांत में जो कहा गया स व्यापार छोड़कर ध्यान करे संन्यास मिथ्या नहीं है संद्धे नैरात्म्यक्षता नीष्ट तथा कर्म त्यागमशत तन्मतमे अनुमोदित ज्ञात शाह उसका ने त्या बौद्ध भी नैरात्म्यक्षता नैरात्म आत्मा है नहीं शून्य ही ये कुछ आत्मा नहीं है तो कह करके सब शून्य है जो प्रपंच दिखता है वो सब सुन्य है शून्य तो का ही विवरत है ऐसा कह करके कुछ कर्म नहीं करना नैषकर्म इष्टम कुछ कर्म सब कर्म छोड़ करके वेद को तो प्रमाण मानते ही नहीं कुछ अपन स्तूप आदि बना करके चैत्य बंधन आदि कुछ कहते हैं तो नैषकर्म कहते हैं तो कर्म त्याग उपदेश आप करते तो कामता तो है, है। तो बौद्ध का मत ही अनुमोदन किया आपने सिद्धांत उत्तर यच्च बौद्ध ही शून्यता अभ्युभगमत अकृतत्व अभ्युपगम थे शून्य सब है इसलिए स्वयं अकर्ता है शून्यता मान्य से अकृतत्व जो कहते तद अभ्यास वो तो भी ठीक नहीं है तब अभ्युभगंतु सत्य अभ्युपगम सर्वम शून्य ऐसे मानने वाला तो कोई है शून्य को मानने वाले का सत्व मानते हैं तो शून्य सब कैसे हुआ शून्य मानने वाले की सत्ता यदि है तो सर्व शून्य नहीं हुआ और शून्य मानने वाला यदि कोई नहीं है तो शून्य तो सीधा कैसे होगा टीका में तद अभ्यपगंत रीत अत्र अकर्तृत्व तो मानने वाले के सत्ता मानते हैं दुख मत्यवत्म काय क्लेश भया त्यज सकृत्ता राजस त्यागम न्याग फलम लगभग कर्म दुख है ई सामान करके शरीर में कृष्ट होता है उसे भय से त्याग कर देता है उसे सन्यास नहीं होता है यदि स्मृतिर आलस्य उपहते कर्तृत्व उपेयती जो आलस्य युक्त तो है अज्ञानी है वो अकर्ता मान छोड़ कर के कानून छोड़कर रहते है भवता कर्म त्यजता तनमतम आदित्व इत्याशं को तो आप भी सिद्धांत कर्म त्याग उपदेश करते हैं, तो जो आलस्य है अज्ञान है कर्म छोड़कर बैठते हैं, वही तो क्या आपने मान लिया आजकल बहुत सी कर्म नहीं करते आलस्य से वो तो क्या हो जाता है विश्वास भी नहीं कर्म नहीं करके शास्त्रीय कर्म नहीं करेगी अपने लौकिक कर्म तो करते है शास्त्रीय कर्म नहीं करते तो वही माता आपने ज्ञानी आलस्य आलस्य के मत का आश्रय क्या आशंका है ये अलसतया अकृत्व अभिभगम सोपया जो आत्मा में अकर्तृत्व माना कोई करता नहीं आलसी होने के कारण वो ठीक नहीं है अकर्तृत्व अभिभगम ठीक है अकर्तृत्व अभिगम इत अवग्रह नहीं रहेगा तो कर्तृत्व अभिगम अभिपगम हो जाएगा महसे में कारक बुद्धि अनिवर्तित तत्व प्रमाण है ना प्रमाण से कारक बुद्धि के निवृत जब नहीं हुई तो अकर्तृत्व कैसे होगा प्रमाण सूची प्रमाण से अकर्त ब्रह्म अहमअ्मी ज्ञान होने पर कर्तृत्व बुद्धि तो, बुद्ध तो निवृत्ति होगी सर्व प्रपंच तो बुद्धिवन से भेद प्रत्यय निवृत्त हो जाए तो कारक बुद्धि की निवृत्ति होगी अब प्रमाण के द्वारा कारक बुद्धि की निवृत्ति जब नहीं हुई तो अकर्तृत्व कैसे मानेगा अपने में मैं तो कर रहा कर रहा हूँ इसे प्रत्यक्ष अनुभव बनता है मोहादेव कर्म त्याज न तत् फलम लभंते कर्म जो त्याग करते है कर्म का फल प्राप्त नहीं करते है सकृत राजस त्यागम नै त्याग फलम लभे थे जो काय क्लेश कर्म त्याग करता है दुख मान करके उसको राजस त्याग कहते है वो त्याग फल प्राप्त नहीं करता है प्रमाण वसाद कर्म त्यजन तो न्यामूढ़ आद्रिया महे हम कर्म जो कहते हैं करते हैं प्रमाण वसाद श्रुति स्मृति प्रमाण से ही कर्म त्याग त्यज धर्म मधर्म भी कहा गया तस्मात् कर्म न कवंति सब प्रमाण से ही कर्म त्याग करने वाले मूढ़ पक्ष का आदरण व्यामूढ़ पक्ष का आदरण ही करते तस्मात नैषकर्म श्रुति स्मृति प्रसिद्ध अप्रत्याख्येय भाव जो नैषकर्म है कर्म रही तर, कर्म अभाव संसन श्रुति स्मृति नहीं किया जा सकता है पक्षांतरे तो नैष्कर्म उतरे और अमूल स्थित फलितम उपरती अन्य पक्ष में जो नैषकर्म कहा गया वो अमूल है प्रमाण नहीं संसार को सत्य मान कर सांख्य लोग को कहते हैं नष्कर्म और कोई भय से करते हैं और अज्ञान बौद्ध लोग को, को शून्य मान करके कहते है फलितम निष्पन्न प्रसार करते है तस्मात् वेदांत तो प्रमाण जनित ही कत्व प्रत्ययत कर्म निवृत्ति लक्षण पारिव्राज्य वेदांत तो प्रमाण जनित वेदांत ही प्रमाण है इसी प्रमाण से उत्पन्न होता है एकत्व एक, तो एक तो ब्रह्म ज्ञान ऐसे की प्रत्ययतः ज्ञानी का ही कर्मनिवृत्त कर्म कर्म लक्षण तो और ब्रह्म भी ये सिद्ध हुआ यू कचिद्रम्यम आश्रित तत्ते कहते एक ही आश्रम है एक बानप्रस्थ बान संस कुछ नहीं गृहस्थ इसका प्रत्याहर करते हैं विज्ञान तो सती पारिव्राज्य गृहस्थ्रम गृहस्थ को एकत्व तो विज्ञान हो गया तो संयास अर्थसिद्ध हो गया एकत्व तो विज्ञान भेद प्रत्यय उपमर्दित उपादन ये एकत्व ज्ञान साक्षात्कार जिसको हो गया तो भेद प्रत्यय भेद ज्ञान निवृत्त हो जाता है भेद ज्ञान निवृत्त होने पर कर्म का निमित्त नहीं रहा तो कर्म नहीं करता है और संस्कार कुछ कर्म होता है तो अलग है वो कर्तव्यता बुद्धिपूर्वक का नहीं वो कर्म नहीं है कर्म नहीं अकर्म प्रसिद्ध अकर्मी च कर्म, कर्म युद्धिमान मन से कृष्ण कर्म कृत भगवान ने कहा गीता में वो कर्म अकर्म हो जाता है तो करने से गृहस्थ होकर के यदि एकत्व ज्ञान हो गया तो पारिव्राज अर्थ से सिद्ध हो गया संन्यास एक विज्ञानम परोक्षम विवक्षित अपोक्ष से पारिव्राज मंत्रण अयुगत एकत्व विज्ञान सती पारिव्राज एकत्व विज्ञान होने पर संन्यास सिद्ध होता है एकत्व विज्ञान परोक्ष परोक्ष ज्ञान होने पर आगे संन्यास उसके लिए गृहस्थ भी संन्यास ले सकता ले लेगा यदि परोक्ष ज्ञान हो गया अपरोक्ष जो ज्ञान है पारिव्राज्य मंत्रण आयोग पारिव्राज्य संन्यास कर्म असंकर्म त्याग के बिना निधि निष्ठा नहीं हो तो अपरोक्ष ज्ञान नहीं होता है अपरोक्ष ज्ञान का साधन है पारिव्राज्य और पारिव्राज्य है परोक्ष ज्ञान होने पर सामान्य श्रुति से ज्ञान होने पर कर्म त्याग करता है जिसको कहते विविधिशा संन्यास विविधिशा संन्यास होने पर फिर निधि ध्यान श्रवण मन निधि ध्यान करता है तो अपोक्ष ज्ञान प्राप्त करता है और जो परोक्ष ज्ञान से सन्यास कहा गया उस तस्य तस्वरती शब्द उपरति साधन समाधि संपत्ति आया और परोक्ष ज्ञान से जो संन्यासाधिवत साधन तस्वते समाधि जैसे साधन जैसे उपरतिवे के साधन समाधि षट संपत्ति में आया परोक्ष ज्ञान से जो संन्यास विधि संन्यास गृहस्थ से पारिव्राज्य श्रुति विरोधम संकते गृहस्थ से पारिव्राज्य मत सिज्ञान हो गया तो गृहस्थ भी सन्यास सन्यास भी ले लेगा तो श्रुति विरोध शंका करते नग्न उत्साह दोष भाग सारीभ्रजन गृहस्थ यदि संयास ले ले, ले तो अग्निहोत्र करता था अग्नि का उत्साह रूप दो भाग दोष वाला हो जाएगा दोष होगा श्रोते में कहा वीरहा वा ऐसा देवा अग्नि उद्वास वीरहा का तो पुत्र घाती देवताओं में वो सबसे निकृष्ट उसको पुत्र घाती जैसे मानते हैं, जो अग्नि का त्याग कर लेता है टीका में एकात्म्य में सत्यम द्वैतम असत्यम विवेक जाते एकात्म ही सत्य है एक अद्वितीय ब्रह्म थ्या है ऐसा विवेक होने पर जाते सती अग्न अवस्थ्य अग्निहोत्राधि है ऐसा निश्चय होने पर तद अभिनिवेश अभिनिवेश अग्निहोत्र करना है करते बुद्धि नहीं होती न तब त्यागे दोष प्राप्ति अग्निहोत्रा त्याग करने पर ग्रस्त भी दोष को प्राप्त नहीं करता है अर्थ से संन्यास हो जाता है न दैव उत्सादित्वात्थ वो तो स्वयं त्याग नहीं करता जो अद्वित तो ज्ञान हो जाता है अपना त्याग त्यक्त तो हो जाता है उत्सन्न ही स एकत्व तो दर्शन जाते एक तो दर्शन होने गया तो अग्निहोत्रादि त्यक्त तो हो जाता है मिथ्यात्व तो से मिथ्या बुद्धिवन से सम्य ज्ञान सत्य अग्नि आदि उत्सन्नते मान मान होने पर अग्नि आदि हो जाते हैं उसमें प्रमाण कहते हैं अपाग आप अग्नि का स्वरूप विचार करते तो अग्नि में अग्नि तो भी नहीं रहा तेरी निरुपानी सत्य करके अग्नि कोई वस्तु सत्य ही नहीं रहा इसे कहा तो आपको सर्वत्र मिथ्या बुद्धि हो जाने से सत्यक्त हो जाता है ठीक विवेक वतु वैराग्य द्वारा युक्तम पारिव्राज्यम इत्या जब विवेक हो जाता है परोक्ष ज्ञान हो जाता है विवेक वत वैराग्य द्वारा विवेक होने पर वैराग्य होता है वैराग्य विवेक पूर्वक वैराग्य ही स्थिर होता है विवेक के विवेक का वैराग्य वैराग्य के, के द्वारा युक्तम जो जब संसार में तो फिर सांसारिक अवस्था में संसार में भोग में वैराग्य होगा वैराग्य के द्वारा गृहस्थ भी पारिभाग्य गृहस्थ का भी सिद्ध है अतः न दोष भाग गृहस्थ परिव्रजन ऐसे गृहस्थ परिव्रजन दोष भाग न होतीस ले लेता है तो अग्नि त्याग आदि दोषभाग होगा ऐसा नहीं इति शब्द ब्रह्म व्याख्यान समाप्त अर्थ इति शब्द है ब्रह्मस्थ अमृत में जो वाक्य उस वाक्य का व्याख्यान समाप्त हुआ आह। ब्रह्मी संस्थित सं अमृतत्व मुख्य को प्राप्त करता है जो ब्रह्म में स्थिति होने पर ब्रह्म ज्ञान से अमृतत्व प्राप्त होता है ब्रह्म किं किम आकांक्षा आह यद अमृतत्म है तिरूपणार्थम आह अमृतत्व को प्राप्त करता है जिस ब्रह्म में स्थित तो होने पर उसी ब्रह्म का निरूपण करने के लिए प्रजापति लोकपत प्रजापति लोकों को उद्देश्य करके तप किया लोकों का सार ग्रहण करने के लिए ध्यान रूप तप किया तेभ्य अभिताप्तेभ्य लोकेभ्य तप्त होने पर तयी विद्या वेद तीन विद्या की भान हुआ मन में ज्ञान रूप तपक सेचार ग्रहण करने से प्रजापति ने सम तस्तपता एक अक्षरावंत भूर्भुवी अभ्यतपद विद्या को तस्तपताया विद्या के तप -तप, तप करने पर ज्ञान से एताने ये अक्षर सार सार निकले प्रकट हुए। भूर भुवा भूर जिसको कहते प्रथम अक्षर लोका अभितो दग्धतया अभिताप प्रतिभास व्यवस्य तप तप क्या जैसे सोनालो को तप्त तो करता है तो अग्नि में प्रज्वलित तो करता है तो लोगों को तप करेगा तो लोकान दग्ध तो दग्धतया दो तरफ दहन करके अभी शब्द अर्थ इसका व्यवच्छेद करती है नहीं यहाँ ध्यान रूप तप है प्रजापति विराट अथवा कश्यप लोकान उद्देश्य तप किसले क्या तेसुसारिपया लोक में क्या सारे ग्रहण करने की इच्छा से अभ्य तपत उसका अभितापम कृतवान कर दहन तप ध्यान तपन रूप तप किया ते अभिपते सारभूता त्रैविद्याद्या सारभूत सम्यक प्रासव प्रकट होगा प्रजापति के मन में सम्रासवत प्रजापतिर मनसि से प्रत्यवाद मन में भान हुआ द्रवत तो कथं सम्यक तो होता है जलादि का वो तो कोई द्रवात्मक को जल रूप पिघला पदार्थ नहीं है द्रवात्मन तो नहीं तो कैसे त्रय वेद त्रय विद्या का प्रश्रवण कैसे होगा वो तो कोई जल जैसे द्रव रूप नहीं से कह से कहते प्रजापति मन मने प्रकट हुआ फिर त्रय विद्या करता फिर त्रैविद्या पूर्ववत का सार जिगृषया भरे लोक के सार ग्रहण करने से तप क्या था वही विद्या के सार ग्रहण की इच्छा से फिर तप क्या आलोचितवान, ज्ञान रूप विचार किया तस्तःता अक्षरा संप्रासव घोर भूवस्वर इति बहलता है विद्या का तप विचार करने से यह अक्षर ही प्रकट हो गये मन में भान हो गयी घोर भूवस्व इति व्याको व्याहलती कहते ब्रह्मा जी का, का प्रथम उच्चारण <coughs> अक्षरों ओंकार अक्षर के विचार करने से उनमें से सार ओंकार ही प्रकट हुआ तो यथा शुना सर्वाणी पर्णी संतना एवं ओंकार सर्वाभाग संतना जैसे आदि पत्र में सिरा के सारे पत्र व्याप्त है इसी प्रकार ओंकार से सब भाग व्याप्त ओंकार स्वरूप है अभ्यतपत ओंकार संप्रासवत वि ओंकार हि सारे ओि ब्रह्मे टीका कथम त्रह्मच्यम ओंकार ब्रह्मशद सेवका इत्याशं महत्वादी आह महत्व कीदृश मदकुकार सर्वा पर्णनी पत्र जितने पत्रका विद्धा व्याप्त व्याप्त एवं ओंकार ब्रह्मण परीकमूल सर्वाभाक शब्दा पर प्रतीकूपे ओंकार सर्वाक जितने शब्द हे सन्तना व्या ओंकार अकार से सत्र ब्रह्मशद प्रभु तो हेतुअर सूचय परमात्मा प्रतीक होता ओंकार परमात्मा के प्रतीक हमसे हुई ओंकार के लिए ओंकार अवय से अकार सेव्यारती ओंकार में पहला अवय अकार अ ओम अकार जो है ये भी सर्वव्याग में व्याप्त है कि वक्तव्य ओंकार से जब ओंकार का एक अवय सर्व व्या में व्याप्त है, तो है।, है? है अकार सर्व शब्द में व्याप्त है इसमें क्या कहना है ऐसा मानते को सुन देते अकार अकार अकार इत्यादि है, मूल के अकार पूर्वकुशम तो सर्व इत्यादि वाक्य मदि पदार्थ इत्यादि सुते ओम सब कुछ टीका में ओंकार व्याप्त वाघ जात न तवात्म जितने वाघ शब्द है ओंकार से व्याप्त हुआ फिर भी ओंकार तो सर्वात्म नहीं होगा आकाशादी परमात्म विकार से पृथक भी विद्यम जो परमात्म का विकार है, वो तो ही ओंकार कैसे होगा इत्याश पर नकार जितने शब्द है सब परमात्मा का कार्य है और सब शब्द हे ओंकार सब अर्थ नाम से अलग नहीं इसे सब कुछ ओंकार दिव्यास आदराभ्यास ओंकार इधम ओंकार ओंकार में आदर के लिए किले सकलमी जगत परमात्म विकारतिरिक्त तो नारा जगत पर का कार्य कारण से अतिरिक्त कार्य की सत्ता नहीं परमात्मा से परिन्न कुछ नहीं है न, परमात्मा है परमात्मा परमात्मा का प्रतीक है वाचक है इसलिए ओंकार से अतिरिक्त कुछ नहीं परमात्मा से अतिरिक्त कुछ नहीं परमात्मा ओंकार है वाचक है और प्रतीक है इसलिए ओंकार से अतिरिक्त नहीं सारा एक सत्य परम चापरम च ब्रह्म यदते हैं ये ओंकार तस्माुक्त ओंकार सर्वात्मक ओंकार सर्वात्मक यथारे ओंकार सर्वात्मक ब्रह्म उपासे उसकी उपासना करे इति विधि इति शब्द इति ध्या लोकादन कथनम ओंकार स्त्यर्थ लोकों के आदि निष्पादन जो कथन क्या तप करके अंत में विद्या विद्या से व्याहुति व्याहृति से ये जो दिया गया है ओंकार स्तुत्य स्तुति के लिए इति इति दिया है ऐसे ओंकार सर्वात्मक ब्रह्म की उपासना करें किमित तो ओंकार से लोकादि द्वारा निष्पत्ति लोकादि के तप्त करके ओंकार की निष्पत्ति क्यों कहते लोकादीष्पादन कथनम ओंकार के लिए ये जो पहले है ये परमात्म तो सर्वम इति वो शब्द ओंकार सर्वात्मक ब्रह्म उपासित शब्द स्तुतिश्चपा ओंकार की स्तुति करते किसी उपासना के लिए यद स्तूत तद विधीये स्थिति मर्याद शास्त्र में जिसकी स्तुति करते उसकी विधान किया जाता है तथा सिद्धम ओंकार उपासन ये का है ये सिद्ध हुआ अमृतत्व फल अमृतत्म फलम ये अमृतत्व फल का ओंकार उद्ध है वक्त शब्द अंत में शब्द दिया ओंकार इति ये अमृतत्व फल को ओंकार उपासन सिद्ध हुआ ओ आमंग सखीत्रोदमथो बलिंद्रियाम ब्रह्मषद महम निराघा ब्रह्म निराको निराकरणमस्त निराकरण मेस्त तदात्मन य उपनिष्ण से मई ते मैसंतु